संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन कहते हैं बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ का यथावत वर्णन किया अब योग की बातें बता रहा हूं सुनो इंद्रिय मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर कर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है इसे प्राप्त करने के लिए योगी को श्रम दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए वह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे आत्मा में ही अनुराग रखे शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र भिद कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न ये योग के पाँच दोष हैं इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनावे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 वह अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी न बोले तेजो में ब्रह्म सब का बीज कारण है यह जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसी का रस कार्य है संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही इच्छन संकल्प का परिणाम है ध्यान वेदाध्यन सत्य लज्जा सरलता क्षमा शौच आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती और पाप का नाश हो जाता है साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती है तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे पापों को धो डाले तथा तेजस्वी मिताहारी और जितेंद्रीय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे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 मछली को पहले पकड़ पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है उसी तरह साधक पहले अपने मन को में करे उसके बाद कान आंख जिहवा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे पांचों इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिय सहित मन को बुद्धि में लीन करे इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है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 धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे मन को उद्विग्न न होने दे जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित न हो योग का साधक मन वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त न हो सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे भोजन करे और को को समान समान कोई प्रशंसा या या निंदा वह दोनों दृष्टि से से एक की भलाई या दूसरे की भलाई दूसरे बुराई न कुछ लाभ होने पर हर्ष फूल न उठे और न होने पर चिंता न करे सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर छह महीने तक नित्य योगाभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है धन के के लिए प्राणियों को विकल उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी ढेले पत्थर तथा सोने के समान समझे कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है